उस समय दोनों ओर की योद्धाओं द्वारा ही के की हुई बाणों की से संपूर्ण हो गई। उनके सैकड़ों बाणों से ढकी हुई आपकी सेना अंधकार पूर्ण आकाश की भाती दिखाई पड़ती थी इस प्रकार लड़ते लड़ते जब कौरवों के पास बहुत थोड़ी सेना रह गई तो पांडव योद्धा हर्ष में भर कर बड़े उत्साह से उन्हें यमलोक पहुंचाने लगे इसी समय ने सकने के मस्तक पर का प्रहार किया और सहदेव की बैठक में बैठ गया उसकी अवस्था देख, रतापी भीम ने क्रोध में की सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया और नाराजों से मारकर सैकड़ों एवं हजारों सैनिकों को संघार कर डाला इसके बाद उन्होंने बड़े जोर से सिंहनाथ किया जिसे सुनकर हाथी और घोड़ो सहित समस्त सैनिक उठे, दर के मारे भाग चले। उन्हें भागते देख राजा दुर्योधन ने कहा अरे अरेग कर करता है, संसार में किर्ति छोड़ जाता है। और परलोक में उत्तम सुख भोगता है उसके ऐसा कहने पर शक्ली के सिपाही मौत की परवाह न करके पुनः पांडवों पर टूट पड़े जब एक पांडव योद्वा भी उनका सामना करने को आगे बढ़े इतने में सहदेव ने भी स्वस्थ होकर शकुनी को दस बाणों से बिंध डाला और तीन बाणों से उसके घोड़ों को घायल करके हंसते हंसते भीमसेन को सात भीम बाण मारे इसी तरह उलूप ने भी, भी भीम को सात और सहदेव को सत्तर बाणों से घायल कर डाला तब भीम ने उसे तेज किए हुए सहायकों से बिंध दिया और शकुनी को भी चौसठ बाढ़ मारकर उसके पास सुरक्षकों को तीन तीन बाणों का निशाना बनाया जीम के नाराजों से आहत हुई योद्धा क्रोध में भरकर सहदेव के ऊपर बाणों की बौछार करने लगी तब सहदेव ने एक भल मारकर अपने सामने आए हुए उलुक का मस्तक काट डाला उसकी लाश जमीन पर गिर पड़ी बेटे के मृत्यु देखकर सखनी को विदुर जी की बात याद आ गई उसका गला भर आया उच्छ्वास चलने लगा और वह अपनी आंखों में आंसू भरकर दो घड़ी तक चिंता में डूबा रहा इसके बाद सहदेव के सामने जाकर उसने तीन बाण मारे किंतु सहदेव ने अपने से उन्हें काट गिराया और सकनी के धनुष के भी टुकड़े कर डाले तब शकनी ने सहदेव के ऊपर तलवार का वार किया किंतु उसने हंसते उस तलवार के भी दो टुकड़े कर दिए अब शकुनी ने गा चलाई पर उसका वार खाली चला गया खाली चला गया वह जमीन पर जा पड़ी इससे उसका क्रोध बहुत बढ़ गया और उसने एक भयंकर शक्ति सहदेव के ऊपर छोड़ी किंतु सहदेव ने बाढ़ मारकर उसके भी तीन टुकड़े कर डाले इस प्रकार जब शक्ति भी नष्ट हो गई और भयभीत हो गया, तो आपके सपने पर भी आतंक छा गया। वे सब सपने के साथ भाग चले उस पांडव जोर जोर से सिंहनाथ करने लगे राजा सभी कौरव योद्धा ऋण से पीठ दिखाकर भाग गए सपने को भी शिकता देख सहदेव ने सोचा या मेरा हिस्सा बाकी रह गया है इसका नाश मुझे करना है यह विचार कर अपना महान धनुष टंकारते हुए उसने शक्ने का पीछा किया और तेज किए हुए बाढ़ मारकर कर उसे अत्यंत घायल कर दिया और कहने लगा मूर्ख शक्ने तू छी धर्म में स्थित होकर युद्ध कर पराक्रम दिखाकर पुरुषत्व का परिचय दे उस दिन सभा में पासा फेंकते समय तो तू बहुत खुश हो रहा था उसका फल आज अपनी आंखों से दे जिन दुरात्माओं ने पहले हम लोगों का उपहास किया था वे सब जा चुके हैं केवल कुलांगार दुर्योधन और उसका मामा तू बाकी रह गया आज तेरा मस्तक अवश्य काट यह सहदेव को दस और उसके घोड़ों को चार बार मारे फिर उसका छत्र और काटकर उन्होंने सिंह के समान गर्जना की तथा अनेकों सहायकों का प्रहार करके उसके मर्म स्थानों को बिंद डाला इससे शकनी को बड़ा क्रोध हुआ वह सहदेव को मार डालने की इच्छा से दोनों हाथों से प्रास लेकर उसके ऊपर टूट पड़ा सहदेव ने सकनी के उठाए हुए प्रास को तथा उसे पकड़ने वाली उनकी दोनों गोलाकार को तीन भल्ल मारकर एक ही साथ काट डाला, फिर बड़े जोर से गर्जना की तदनंतर खूब सावधानी के साथ एक मजबूत लोहे का धनुष पर चढ़ाया और उसके प्रहार से सकनी का सिर धड़ से अलग कर दिया उसकी मस्तक सहित लाथ जमीन पर गिर पड़ी सपने की यह दशा देख आपकी योद्धा लड़क मारे अपना साहस खो बैठे उनका मुंह सूख गया चेतना जाती रही और वे भयभीत होकर अपने अपने हथियार लिए चारों दिशाओं में भागने लगे गांधी की टंकार सुनकर वे अजमरे हो रहे थे किसी का रथ टूटा था किसी के घोड़े मर गए थे और किन्हीं के हाथी ही मौत के मुख में जा चुके थे ये सब लोग पाव प्यादे ही भाग रहे थे इस प्रकार शकुनी के मारे जाने से भगवान श्री कृष्ण के साथ समस्त पांडव बड़े प्रसन्न हुए वे अपने योद्वाओं का हर्ष और उत्साह बढ़ाते हुए शंख बजाने लगे सभी लोग सहदेव के इस कर्म की प्रशंसा करते हुए कहने लगे वीरभर तुमने इस कपटी एवं दुरात्मा सपने को पुत्र सहित मार डाला यह बड़ा ही अच्छा हुआ